श्री रामकृष्ण वचनामृत परीक्षित 40, 15 जून अट्ठारह साधना का प्रयोजन गुरुवाक्य में विश्वास व्यास का विश्वास श्री रामकृष्ण साधना की बड़ी आवश्यकता है फिर क्यों नहीं होगा यदि ठीक ठीक विश्वास हो तो अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता चाहिए गुरुओं के वचनों पर विश्वास ब्यासदेव यमुना के उस पार जाएंगे इतने में वहां गोपियाँ आईं वे भी पार जाएँगे पर नाव नहीं मिलती गोपियों ने कहा महाराज अब क्या किया जाए ब्यासदेव ने कहा अच्छा तुम लोगों को पार किए देता हूँ पर मुझे बड़ी भूख लगी है तुम्हारे पास कुछ है गोपियों के पास दूध दही मक्खन आदि था सब कुछ उन्होंने खाया गोपियों ने कहा महाराज अब पार जाने का क्या हुआ ब्यास देव तब किनारे पर जाकर खड़े हुए और कहने लगे हे यमुने यदि आज मैंने कुछ न खाया हो तो तुम्हारा जल दो भागों में बंट जाए यह कहते ही जल अलग अलग हो गया गोपिया यह देखकर कर दंग रह गई सोचने लगी इन्होंने अभी अभी तो इतनी चीज़ें खाई हैं फिर कहते हैं यदि आज मैंने कुछ न खाया हो यही दृढ़ विश्वास है मैंने नहीं हृदय में जो नारायण है उन्होंने खाया है शंकराचार्य तो ब्रह्मज्ञानी थे पर पहले उनमें भेद बुद्धि भी थी वैसा विश्वास न था चांदाल मांस का बोझ लिए आ रहा था वे गंगा स्नान करके ही उठे थे कि चांडाल से स्पर्श हो गया कह उठे अरे तूने मुझे छू लिया चांदाल ने कहा महाराज न आपने मुझे छुआ न मैंने आपको शुद्ध आत्मा न वह शरीर है न पंचभूत है और न चौबीस तत्व है तब शंकर को ज्ञान हुआ जड़ भरत राजा रहुगण की पालकी ले जाते समय जब आत्मज्ञान की बातें करने लगे तब राजा ने पालकी से नीचे उतर कर कहा आप कौन हैं जड़ भरत ने कहा नेति नेति मैं शुद्ध आत्मा हूं उनका पक्का विश्वास था कि वे शुद्ध आत्मा है